श्री घर्ग सहिता श्री बलभद्रखण्ड पांचवा अध्याय श्री बलराम और श्री कृष्ण का परागट्य दुर्योधन ने कहा मुनिराज पूर्व जन्मे में मैं भगवान का भक्त था तब मैं धन्य हूँ आपने मुझे यह स्मरण करा दिया साथ ही भगवान वासुदेव की प्रभाव युक्त परम अद्भुत महिमा भी आपने सुनाई अब यह बतलाने की कृपा कीजिए कि की भगवान बलराम और श्री कृष्ण चंद्र ने पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर अपने पिता की नगरी मथुरा से ब्रज में कैसे गमन किया और ब्रजवासियों से वे गुप्त रूप में किस प्रकार रहे रहेनि बोले जादुओं की पूरी मथुरा में राजा उग्रसेन थे एक समय उनके बड़े भाई देवक की कन्या देवकी से वजदेव जी का विवाह हुआ विवाह के उपरांत वरवध की विदाई के समय उग्रसेन नंदन कंस स्वयं वसदेव देवकी का रथ चलाने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई अरे निर्बोध तू तो जिसका रथ चला रहा है उसी का आठवां गर्भ तेरा विनाश करेगा यह सुनते ही काल निर्मित रहे महान दैत्य कंस हाथ में तलवार लेकर बहन देवकी का वध करने को तैयार हो गया उसी क्षण वसुदेव जी ने कंस को समझा कर कहा कि तुम इसका वध मत करो जिनसे तुमको और मुझको भी भय हो रहा है देवकी के गर्भ से उत्पन्न वे जितने पुत्र होंगे मैं सबको लाकर तुम्हें दे दूंगा वसदेव जी की बात पर विश्वास करके कंस ने देवकी वसदेव दोनों को कारागार में बंद करवा दिया और वह निश्चिंत हो गया। तदनंतर देवकी के पहला पुत्र उत्पन्न हुआ बसदेव जी ने उसे तुरंत लाकर कंस को दे दिया कंस ने समझा बसदेव जी बड़े सत्यवादी है अतएव उसने लड़के का वध नहीं किया इसके उपरांत उसके यहाँ नारद जी पधारे और उन्होंने कहा जैसे अंगों की टेढ़ी चाल है वैसे ही देवताओं की चाल भी उल्टी होती है संभव है इधर उधर से गिनने पर यही लड़का आठवा माना जाए और तुम्हारा शत्रु बने विशेष बात तो यह है कि सारे यादवों के रूप में देवता ही अवतीर्ण हुए हैं और वे सभी तुम्हारा वध चाहते हैं नारद जी से इस प्रकार की बात सुनी तब से कंस देवकी से उत्पन्न प्रत्येक लड़के को मारने लगा उस समय कंस के भय से यादवों में भगदड़ मच गई और वे महान कष्टों का अनुभव करने लगे तदनंतर देवकी के सातवें गर्भ में भगवान अनंत का आगमन हुआ वह जी की एक दूसरी पत्नी रोहिणी भी कंस के भय से नंदवन के नंद बाबा के भवन के यहाँ गोकुल में रहा करती थी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर या भगवान अनंत को देवकी के उधर से खींचकर बसदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने को तैयार हो गई। वहाँ ये श्लोक है देवक्या क्या सप्तमे गर्भे हर्ष शोक विवर्धने व्रज प्रणीत रोहिण्या अनंते योग महो गर्भ क्विगत माथुरा जना अथ व्रजे पंच दिनेद्रे स्वातौ चं चे बुधे चहे पंचभिरावृते चुलाखेदन मध्यते तेरे वर्षत्सु च पुष्पवर्ष घनेशु मुंजत्सु चारिंदुन बभूवदेव वसुदेवपत्न विभास नंद गृह सभासा नंदोपि कुरभ्यो नृतम गवाम चम गोपा सहूय सुगाय का नाम रावे महामंगलमता देवकी का सातवा गर्भ एक ही साथ हर्ष और शोक बढ़ाने वाला था योग माय ने उसे ब्रज में ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया तब मथुरा के लोगों ने कहा अहो, देवकी का गर्भ चला गया बड़े आश्चर्य की बात है उसके पांच दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को जो स्वाति नक्षत्र और बुधवार युक्त थी मध्यान्ह के समय तुला लग्न में जब पांच ग्रह उच्च के होकर स्थित थे ब्रज में वजदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ से अपने तेज के द्वारा नंद भवन को उद्भाषित करते हुए महात्मा बलराम जी प्रकट हुए उस समय मेघों ने जलबिंदु बरसाए और देवताओं ने पुष्पों की दृष्टि की नंद जी ने शिशु का जात कर्म संस्कार करवाया ब्राह्मणों को दस लाख गौवें दान में दी फिर गोपों को बुलाकर अच्छे अच्छे गायकों के संगीत के साथ महामहोत्सव मनाया तदनंतर देवकी के आठवें गर्भ से अर्धरात्रि के समय परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतीर्ण हुए उसी समय इधर नंदरानी यशोदा जी के गर्भ से कन्या के रूप में योग माया प्रकट हुई योग माया के प्रभाव से सारा जगत सो गया था तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वसदेव जी श्री कृष्णचंद्र को लेकर यमुना के उस पार वृंदावन में पहुँच गए और यशोदा के सैनागार में जाकर उन्होंने यशोदा की गोद में बालक श्री कृष्ण को चला दिया और कन्या को लेकर वे अपने स्थान पर लौट आए इसके बाद कारागार में बालक की रुझन ध्वनि सुनाई पड़ी शत्रु के भय से डरा हुआ कंस तुरंत अ पहुँचा और उसने तत्काल उत्पन्न हुई उस कन्या को उठा लिया एवं उसे एक शिला पर पटक दिया ठीक उसी समय कंस के हाथ से छूटकर कन्या बड़े जोर से उछली और ऊपर आकाश में जाकर योग माया के रूप में परिणत हो गई सिद्ध चारण गंधर्व और मुनिगण उनका स्तवन कर रहे थे योग माया ने कंस से कहा रे दुष्ट तेरा पूर्व का शत्रु कहीं उत्पन्न हो चुका है तू तो इन बेचारे दीन बसदेव देवकी को व्यर्थ ही क्यों कष्ट दे रहा है इस प्रकार कहकर वे योग माया पिंधाचल को चली गई देवी के इन वचनों से कंस बड़े आश्चर्य में पड़ गया फिर उसने देव और बजदेव को तो छोड़ दिया और पूतना आदि दैत्यों को बुलाकर आज्ञा दी कि दस दिन के अंदर पैदा हुए जितने भी बालक हो सबको मार डालो कंस की आज्ञा पाकर दैत्यगढ़ बालकों का वध करने लगे इधर नंद ने भी पुत्र जन्म सुनकर महान उत्सव मनाने की योजना की एक गुर्राज इस प्रकार कंस के भय के बहाने भगवान बलराम और श्री कृष्ण ब्रज में पधारे वे अपनी माया से ही वहां गुप्त रूप में रहे और ब्रजवासियों पर कृपा करने के लिए व्रज में प्रकट होते ही विविध प्रकार की अद्भुत बाल लीला करने लगे अब तुम क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार श्री गर्गसहिता में श्री बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री बलराम और श्री कृष्ण का प्रागट्य नामक पाँचवा अध्याय पूरा हुआ